डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो यह सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस्ट इसमें फ्लोराइड होता है और थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस्ट जहर हो जाते हैं वो पेस्ट नहीं रहते ये बात अगर मैं कहूंगा कोर्ट में तो कोर्ट मेरी बात मानेगा नहीं वो पूछेगा आपके पास डिग्री है क्या सबसे मुझे मालूम है कि थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस्ट टूथपेस्ट नहीं है जहर है लेकिन कोर्ट मेरी बात तब मानेगा जब मैं उसको यह सिद्ध करूँ की मेरे पास दातों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है दुर्भाग्य से जिनके पास दातों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है वो कोर्ट में जा नहीं रहे हैं और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो बाहर रह के खिस आ के, रह जा रहे हैं हमारे जैसे लोग और दड़ल लेते कॉलगेट बिक रहा है इसको मानी मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का ये सरासर अपमान है जो रोज टेलीविजन पर विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता है ऐसे ये कंपनी है लीवर वो अपना लाइफ बॉय साबुन बेच रही है फैमिली डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित कौन सा एसोसिएशन इस देश में बन गया और कभी इन्होंने लाइव बॉय साबुन को प्राण पत्र दे दिया लेकिन रोज विज्ञापन उनका ये है और हम सब खामोशी के साथ बैठते हुए इसको देख रहे हैं और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है बेईमानी का काम चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां अपना जहर बेच रही जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शांत है जितने डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनल जिनको न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है दिल्ली में एक डॉक्टर जैन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब ये पैप्सिकोला में क्या है तो कहने लगे कार्बन डाइऑक्साइड है मैंने कहा और क्या है फॉस्फोरिक एसिड है मैंने कहा और क्या है सोडियम ग्लूटानेट है मैंने कहा और क्या है पोटेशियम सोरबेट है मैंने कहा और क्या है इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको ये चार जहरी काफी है आदमी को मारने के लिए तो मैंने कहा कि अगर ये पेप्सी कोला में चार जहर है तो आप इस बात को गांव गांव में कहते क्यों नहीं जाके पेप्सी कोला तो गांव गांव में घूम घूम के कह रहा है कि लहर पैप्सी है तो आप गांव गांव में घूम के कहते क्यों नहीं कि ये जहर पेप्सी? आप जब मानते हैं कि उसमें ये जहर है चार लेकिन आप गाँव गांव में घूम घूम के कहते क्यों नहीं तो चुप हो गए तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का देश के लिए क्या उपयोग है आपने ये जो ज्ञान हासिल किया डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है और लाखों रुपए खर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है तो कहने लगे फुर्सत ही नहीं है तो किससे फुर्सत नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ से फुर्सत नहीं तो मैंने कहा सा, सारा का सारा देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और हो सकता है आपके बेटा बेटी भी उसमें बर्बाद हो जाए तब भी आप कहेंगे कि आपको फुर्सत नहीं और दुर्भाग्य यही है इस देश कि जिनके पास ये ज्ञान है जो मल्टीनेशनल कंपनियों का पर्दाफाश कर सकते हैं जो ये बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है डॉक्टर जैन ने ही मुझको कहा कि पेप्सी कोला और कोका कोला में एक पैसे का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है और देश के लोग दस रूपया खर्च कर रहे हैं पैप्सी पीने के लिए और कोका पीने के लिए दस रूपया खर्च करके एक पैसे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है हमको लेकिन वो देश में सबसे ज्यादा बिक रहा है धड़ल्ले से बिक रहा है लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते उसकी जगह पैप्सी और कोका कोला पी लेते हैं, तो जिस चीज की एक पैसे की एक प्रतिशत भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूध से ज्यादा पैप्सी कोला बिकता है तैतीस लीटर का और दूध बिकता है चौदह लीटर का तो चौदह रूपये लीटर का गाय का दूध और तैतीस रूपए का कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ पानी और उसको कहते हैं लहर पैप्सी और कहते हैं द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन नहीं है बल्कि चॉइस ऑफ न्यू बी जनरेशन है लेकिन करें क्या उसका और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब हिन्दुस्तान में कुछ कंपनियां अपने हेल्थ क्लोनिक बेचती हैं जिनमें हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है बॉर्नबिटा कॉम्प्लॉन मोल्टोवा हॉर्लिक्स प्रोटीनेक्स ऐसे तमाम तरह के जो हेल्थ टॉनिक दिख रहे हैं डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें किसी में भी हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं, जौ का सत्तू खिलाएं तो उससे जितनी हेल्थ बनेगी आप 100 डिब्बे प्रोटीन एक्स के खिला लीजिए कोई हेल्थ नहीं बनने वाली सौ डिब्बे आप बोर्न बिटा के खिला दीजिए कुछ नहीं बनने वाला उससे और आप अगर एक डिब्बा बीटा का खरीदेंगे तो कम से कम 200-250 रुपए का है एक किलो का तो 200-250 रुपए का एक किलो बीटा खरीद के तो खाएंगे लेकिन किसी को आप कहिए कि मूंगफली खाओ गुड़ के साथ तो नहीं खाएगा कोई रोज अगर गुड़ के साथ मूंगफली खाएं तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है जितना कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकलता जितनी और दूसरी चीजें हमको मिलती है उतनी सौ पैकेट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती लेकिन मुश्किल से मूंगफली का गुड़ के साथ खाने का प्रचार तो नहीं है लेकिन बोर्नबीटा का प्रचार है और ये जो बोर्नबीटा मोल्टोवा इन तमाम चीजों में मिलाते क्या है तो एक बार मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि आपके पास तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी लेबोरेटरी है आप जरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या है कैसे बनाते हैं बॉर्नबीटा तो उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे एक लम्बी सी चिट्ठी भेजी उसमें हरेक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्नबीटा कैसे बनता बॉर्नबीटा बनता है मूंगफली की खली से मूंगफली की खड़ मैंने मूंगफली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्न बोर्नबीटा मेरे गांव में मूंगफली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग वही खाते हैं बॉर्न बोर्नबीटा के नाम और आप बाजार में चले जाइए मूंगफली की खली आपको बीस पच्चीस रूपये किलो में मिल जाएगी गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूं जहां मूंगफली होती नहीं बिल्कुल यहां तो सिंगाणा इतना होता है गुजरात में मुश्किल से 20-25 रुपए किलो में खली मिलेगी उसको वो बेचते हैं 200-250 रुपए किलो में और हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू एडिड हो गया कहेगा वैल्यू एडिड हो गया जेब काट ली आपकी और आपके वैल्यू एडिड हो गया उन्हीं डॉक्टर जैन साहब ने मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है कुछ नहीं है जौ का सत्तू और चने का सत्तू बिहार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स अब किसी से आप पूछिए कि सत्तू खाओगे कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप और पूछिए हॉर्लिक्स खाओगे हाँ हाँ खाएंगे क्यों खाएंगे क्योंकि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स कहने में लगता है कि हाँ कुछ इंपोर्टेड जैसी चीज है उसमें कंटेंट क्या है कुछ नहीं उस पर लिखा हुआ है साफ साफ इट इज मॉल्टेड मोल्ट माने ही होता है जौका सत्तू जौ का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए चने का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए 20, 25, 30 रुपए किलो में मिलेगा लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिए, तो 160 रुपए में एक किलो मिलेगा और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं इन में से किसी से भी एक पैसे की हेल्थ नहीं आती लेकिन हिंदुस्तान की क्या बर्बादी है हर साल हम एक करोड़ रूपये के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश में हर साल एक पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कोई हेल्थ नहीं है उससे लेकिन एक हजार करोड़ रुपए के एलेक्स्ट्रॉनिक स्टेशन में बिक बिकता क्यों बिकते हैं जानते हैं टेलीविजन पर एक एकडियोटिक एडवर्टीजमेंट आता एक छोटा सा बच्चा कूदते हुए आता कहता आए मैं कॉम्प्लॉन बॉय तो एक छोटी बच्ची कहती है आए मैं कॉम्प्लॉन गर्ल इसका माने क्या है मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूँ और बच्ची कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूँ और कॉम्प्लॉन क्या है टिन का डिब्बा अब आप तो डॉक्टर है आप जरा बताइए कि टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं ऐसा कोई साइंस है दुनिया में लेकिन चल रहा है सारे देश में इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लॉन इसलिए बिक रहा है बॉरंगी का उसका नाम है तेंदुलकर वो कहता है मेरी शक्ति बूस्ट माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्ठी लिखिए ये सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के तेंदुलकर बनाए क्या कपिल देव की शक्ति बूस्ट कोई भी खिलाड़ी बूस्ट खा खिलाड़ी नहीं बन सकता एक सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना जाता है टेनिस का उसका नाम है बोरिस बेकर सबसे ज्यादा ताकतवर भी है, उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती मानी ट्रेनिंग जिस रफ्तार से नहीं जाती उस रफ्तार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है कितनी पावर होगी उसके शॉर्ट्स में और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए खेल जब भी रुकता है पाँच मिनट के लिए दो मिनट के लिए बैग में ऐसी खेला निकाल निकाल के खाता रहता हमेशा तो बोरिस बेकर को शक्ति मिलती है केला खाके तेंदुलकर कहते हैं कि हमको शक्ति मिलती है बूस्ट खाके केले में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ ट्रॉनिक में हो नहीं सकती लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन चीजों का प्रचार इस देश की जनता में ना के बराबर है और इस देश की जनता जो है एक अजीब तरह की पैसिमिज्म में जिंदा है कैसे जिंदा है तब शहर में बूस्ट खिलाते हैं तो गांव के लोग भी कहेंगे हम भी खिलाएंगे शहर में बच्चे को नेस्टम और सेरेलक पिलाते हैं तो गांव की महिलाएं भी कहती हैं कि हम भी करेंगे क्योंकि वो मानते हैं कि शहर वाले बाबू हो गए हैं इसलिए कि वो बूस्ट खाते हैं इसलिए कि वो सेरेलक और नेस्टम पिलाते हैं इसलिए गाँव के लोग भी बाबू बनने के चक्कर में वही सब कर रहे हैं जो शहर के लोग कर रहे हैं और ये हंड्रेड इस देश के लोगों की इग्नोरेंस है और ये इग्नोरेंस बिना पढ़े लिखे लोगों में होती तो मेरे समझ में आता कि ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा ये इग्नोरेंस जो है वो पढ़े लिखे लोगों में है जो डिग्री होल्डर है जो कहीं से पीएचडी करके निकले जिन्होंने साइंस पढ़ा है वही आज सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक हो गए हैं और तब ऐसी स्थिति में आप पूछेंगे कि हम क्या करें मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आप इस देश के लोगों की दुखती हुई रद और दुखती हुई नस ठीक करते हैं डॉक्टर पर जितना भरोसा होता है किसी पेशेंट को उतना किसी दूसरे पर नहीं होता डॉक्टर ने जो कहा वो पेशेंट के लिए भ्रम वाक्य हो जाता डॉक्टर ने अगर कह दिया कि ये दवा तुमको तीन बजे खानी है तो दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए वो तीन बजे ही खानी और अगर जरा आगे पीछे हो गया और उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया तो मरीज ये मानेगा की मैंने देर में खाइये इसलिए हुआ तो ये नहीं मानेगा की डॉक्टर से भी गलती हो सकती है कभी तो इस देश में जाने अनजाने आप लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है मरीजों के मन में और आप लोगों की जब ये प्रतिष्ठा है तो अक्सर क्या होता है समाज में जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उन बड़े परिवर्तनों को जब बड़े लोग शुरू करते हैं तो नीचे के लोग फिर उन्हीं को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपसे मैं बड़ी भारी उम्मीद लेकर आया हूँ कि इस बड़े परिवर्तन के काम में आप मेरी मदद करें तो आप पूछेंगे क्या मदद करें सबसे पहली और सबसे आसान मदद जो आप कर सकते हैं इस काम में वो ये की जो विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तान की सरकार पर दबाव डालकर हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही है उन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना आप बंद कर दीजिए महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन को सहयोग देना बंद करते हैं सबसे पहले वो अक्सर कहा करते थे अपने जो कार्यकर्ता थे कि बापू युद्ध कैसे लड़ा जाता है तो गांधी कहते थे कि मैं तो अहिंसा वाला आदमी हूं लेकिन उनसे बढ़िया युद्ध की रणनीति बनाने वाला भी इस देश में कोई नहीं था वो कहते थे कि युद्ध लड़ने से पहले ये प्लानिंग बनाई जाती है कि दुश्मन को सामग्री कहां से आ रही है उसको रसद कहां से आ रही है उसको सामान कहां से मिल रहा तो दुश्मन को जहां से सामग्री आती है जहां से रसद आती है अगर वो सप्लाई लाइन काट दी जाए तो दुश्मन सबसे जल्दी परेशान होगा और सबसे जल्दी हारेगा तो आज ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमारे देश की सरकार पर दबाव डालकर और हमारे राजनेताओं को भ्रष्ट करके वहां करोड़ों करोड़ों की रिश्वत बांटकर अपने फायदे के लिए हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही हैं। इन कंपनियों की सप्लाई लाइन आप काट सकते हैं और उसका बड़ा आसान काम है कि आप इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर दीजिए जो फाइजर के ब्रांड नेम है वो आपको मैं दे दूंगा सेंडोज के ब्रांड नेम है मार्केट में वो मैं आपको दे दूंगा शिवा गायगी के दे दूंगा जो स्मिथलाइन बी कम है ऐसी दस पंद्रह बदमाश कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा दवाओं डाल रही हैं तो इन कंपनियों को सबक सिखाने का हमारे हाथ में क्या अस्त्र है सरकार करेगी नहीं करेगी ये बहस दूर की है हम लोग पार्लियामेंट पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो कानून पारित ना हो और अगर पार्लियामेंट से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर पार्लियामेंट बिक गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास तब आप अगर फैसला करें कि पार्लियामेंट बिक क्या है बिक जाने दीजिए हम तो नहीं बिके हमारे ऊपर तो कोई ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप फाइजर की ही दवा लिखिए या आप सेंडोज की ही लिखिए या सिवा गायकी की ही लिखिए या स्मिथलाइन वीकम की ही लिखिए ये तो आपका अपना फैसला है आपके अपने हाथ का फैसला है पर एक दूसरी जानकारी और दे दूं कि हिंदुस्तान में कंपनियां बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन बना रही हैं। रैनवैक्सी की बनाई हुई दवाएं अमेरिका की किसी भी कंपनी से आप टक्कर ले सकते सिपला और कैडिला की बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी मल्टी कंपनी की दवा से क्वालिटी में एक भी कम नहीं है तो हिंदुस्तान की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी कंपनी से टक्कर लेती हैं क्वालिटी में तो आप अगर एक छोटा सा फैसला करें और आपका ये पूरा एसोसिएशन ये फैसला करे कि हम चूंकि अमेरिकन मल्टीनेशनल और ब्रिटेन के और यूरोप के मल्टीनेशनल भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं अपनी पॉलिसी लगवाने के लिए तो हम इन कंपनियों का विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर दीजिए तो जब आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे मान के उनकी दवाएं लिखना बंद कर देंगे तो अगर उनकी दवाएं लिखना बंद कर दिया हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने तो एक एक विदेशी कंपनी की जमीन उखड़ जाएगी इससे कोई भी दवा उनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बेच नहीं सकते ये मैं गारंटी से कहता हूं कोई भी कंपनी चाहे जितने रिप्रेजेंटेटिव लगा दे चाहे जितना एडवर्टीजमेंट करे जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा उसकी दवा बिक नहीं सकती बाजार में तो आप एक फैसला तो ये करें और ये इसलिए कि देश के लिए ये बहुत जरूरी है इस समय अगर विदेशी कंपनियों को हमने चुनौती नहीं दी और ये पेटेंट एक्ट अगर लागू हो गया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने जा रहा है इस देश में हमारी आंखों के सामने हमारे लोग मरेंगे और हम उनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि दवाओं पर मोनोपली होगी कंपनियों की हमेशा ये कहा जाता है कि जो गलत काम है उसको अगर शुरू में ही दवा दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ता लेकिन एक बार वो गलत काम हो गया उसके बाद उसको खत्म करना और बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता तो एक तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर सकते हैं कौन कौन सी विदेशी कंपनियों की दवाएं हैं वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ अभी वो फाइनल नहीं हो पाई है हो सकता है अगले पंद्रह बीस दिनों में वो फाइनल हो जाए तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उसकी मदद से ये कर सकते है एक दूसरा निवेदन की जो काम हमने कर लिया हिंदुस्तान में जो इन और इेलिवेंट मेडिसिन बिक रही हैं सारे देश में जो कॉम्बिनेशन इस देश में बैन कर दिए गए हैं उसके बावजूद बिक रहे हैं जैसे क्लोरम फेनिकोल स्टेप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन इस देश में बैन है सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके बैन किया हुआ लेकिन बाजार में बिक रहा अब यह गलती किसकी है हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर होता है उसकी ये गलती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करे लेकिन आप जानते हैं कि करप्शन इस देश में इतना जबरदस्त है कि किसी भी ड्रग कंट्रोलर को और किसी को खरीदना बहुत आसान है इस देश में जो तो धड़ल्ले से वो चल। और ऐसे कई कॉम्बिनेशन हैं भारत सरकार ने बंद कर दिए है नोटिफिकेशन के तहत लेकिन वो बिके हैं सामान्य जनता को उसकी जानकारी नहीं तो मैं आपसे दूसरा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इेशनल और इनरेलीवेंट ड्रग्स हैं मेडिसिन है उनको आप गलती से भी कभी मत लिखिए उसकी लिस्ट अभी मेरे पास है और आपके व्या, मेरे व्याख्यान खत्म होने के बाद एक छोटी सी पुस्तिका आपको दी जाएगी 25-30 पन्ने की पुस्तिका है उसमें आधे हिस्से में वो पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो दुनिया के किस किस देश में बैन है क्यों बैन है उनके साइड इफेक्ट एक जगह लिखे हुए हैं किन किन देशों में वो बैन है वो लिखी हुई है हिन्दुस्तान की सरकार ने नोटिफिकेशन कब किया था उसको बैन करने का वो भी माहती है लेकिन दुर्भाग्य से वो बाजार में बिक रही है तो एक दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इन इर्रेशनल और इनरेलीवेंट ड्रग्स को बिल्कुल प्रेस्क्राइब न करें और लोगों को कहें कि ये दवाएं खाना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना और तीसरा एक छोटा सा निवेदन मेरा है कि कभी भी गलती से कोई भी हेल्थ ट्रॉनिक किसी मरीज को न ले मैंने ऐसे दृश्य देखे अपनी आंखों के सामने आज का ही मैं आपको दृश्य दे रहा हूँ बोरीवली उतरा मैं सूरत ऐसी आया फ्लाइंग से तो बोरीवली स्टेशन पर मैं उतरा तो बोरीवली स्टेशन पर मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था कुछ पैकेट थे पुस्तकों के तो एक पुलिस को मैंने कहा कि भाई तुम जरा ये बाहर ले चलोगे इतना पतला दुबला बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत का व्यक्ति पुली जो आया मेरे पास खड़े होने की हैसियत नहीं थी पैर उसके कपकप आ रहे थे तो मैंने कहा कि तुम तो इतने कमजोर हो गए तो उसने कहा कि बाबू जी महीने से मैं बीमार हूँ तो मैंने कहा बीमार हो तो कर क्या रहे हो तो मैस, जेब में से उसने एक बोतल निकाली और कहा कि ये टॉनिक पी रहा हूं तो मैंने कहा कितने रूपये का ये आता है टॉनिक तो उसने कहा चौरासी रुपए का आता मैंने कहा कितने दिन चलता है कि दस बारह दिन चल जाता अब वो कुली जो ठीक से भोजन नहीं कर पाता ठीक से दो समय का उसको भोजन नहीं मिलता फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला ठीक से उसको दूध नहीं मिलता ठीक से भाकरी नहीं मिलती ठीक से सब्जी और दाल नहीं खा पाता उसको किसी डॉक्टर ने हेल्थ ट्रॉनिक प्रेस्क्राइब किया हुआ कहाँ से हेल्थ आने वाली है उसकी और मुझे रोना आ गया अपनी आंखों में कि जब उसने बोतल की शीशी निकाली जेब में से और पिया और ये मानके कि मुझमें कुछ शक्ति आ जाएगी मैं जानता हूं कि उस हेल्थ टॉनिक में कुछ नहीं है सिवाय चीनी के और पानी के घोल के और कुछ नहीं है उसमें क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्थ टॉनिक बाजार में बिक रहे हैं जिनमें कुछ नहीं है खुद सीडीआरआई की लेबोरेटरी हमारे यहाँ लखनऊ में सेंट्रल रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने लास्ट ईयर एक लिस्ट डिक्लेयर की थी उसमें चौरासी टॉनिक्स के नाम थे और उसमें सीडीआरआई के साइंटिस्टों का कहना है कि इनमें कुछ नहीं है सिवाय चीनी और पानी के घोल के तो उसकी है अपनी उस पुस्तक में की कौन कौन से ऐसे हेल्थ टॉनिक है जिनमें कोई हेल्प नहीं तो तीसरा मेरा आपसे निवेदन है की जब भी कोई मरीज आपसे कहे की डॉक्टर साहब ताकत के लिए कोई टॉनिक लिख दीजिए तो आप उससे कहिए की भैया जितने पैसे का तुम ताकत का टॉनिक खरीद के खाओगे उतने पैसे का दूध पी खरीद कर तो शायद कुछ शक्ति आ जाएगी उतने पैसे का केला खरीद कर खा लो उतने पैसे का दलिया खरीद कर खा लो उतने पैसे की मूंग की दाल का पानी पी लो तो शायद तुम में शक्ति आ जाएगी तो जब आप कहेंगे तो आपकी बात का असर होगा और वो कहेगा की हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसका माने इसमें कोई गंभीर बात है मैं कहता हूँ राजीव भाई दीक्षित कह रहे तो आप क्या जाने इसके बारे में और जब आप कहेंगे उसी बात को तो वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए इसमें कोई गंभीर मतलब है तो मेरा तीसरा छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप किसी भी मरीज को गलती से भी हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्राइब न करें जो नेचुरल फूड्स हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इस देश में चावल है गेहूं है दालें हैं फल, है, फल है फलों के रस है सब्जियां हैं सब्जियों से मिलने वाले जो नेचुरल तत्व है उनको आप जितना ज्यादा से ज्यादा कहें कि भाई इतने ही पैसे का आप अमरूद खा लो सफरचंद खा लो केला खा लो तो तुमको तो ज्यादा शक्ति मिल जाएगी उतने का तुम हॉर्लिक्स क्यों खा रहे हो तो एक तीसरा निवेदन आपसे ये है और चौथा और आखिरी निवेदन कि कभी भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए आपसे कहे कि हमारे बच्चे के लिए आप बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब कर दीजिए तो उसको आप कहिए पूरी दृढ़ता से की आप अपना दूध पिलाइए वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा तो आप जब कहेंगे इस बात को तो शायद इस देश के मरीजों में और इस देश के लोगों में कुछ चेतना का प्रसार होगा हम लोग तो ये कर ही रहे हैं लेकिन आपका मदद और आपकी सहयोग अगर हमको इस काम में मिल जाए तो इस काम में तेजी आ सकती है तो हम एक तरफ तो तमाम मल्टीनेशनल का बॉयकॉट करा रहे हैं कॉलगेट क्लोजअप सिवाका फोरन सेप्सी कोका कोला, लेकिन इसी के साथ साथ ये दवा बनाने वाली बदमाश कंपनियों का भी बॉयकॉट अगर होना शुरू हो जाए तो ये काम और दोगुनी तेजी से सारे देश में चल सकता और एक नई तरह की जागृति और चेतना इस देश के लोगों में आ सकती है तो उतना ही निवेदन और उतनी ही आपसे विनती करने आया था एक जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत इस तरह का रिसर्च वर्क करते रहते हैं। हमारे पास पूरी अपनी एक टीम है और उसमें तीन यंग एज के डॉक्टर जो अभी भी एम और एमएस और एम करके निकले इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज और उन्होंने फैसला किया है कि अब जीवन में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी काम में हमारी मदद करेंगे तो उन तीनों डॉक्टरों की मदद ऐसी हमारे पास जितना लिटरेचर आता है डब्ल्यू का जितना लिटरेचर एम्स से आता है आईसीएमआर के बहुत सारे जर्नल्स आते हैं और ऐसी दूसरी तमाम देशों की रिपोर्ट्स और रिसर्च मटेरियल हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं उसको हम सरल भाषा में साधारण भाषा में ट्रांसक्राइब करके लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और वो हमारा इस तरह का मेटीरियल छपता है हमारी एक पत्रिका निकलती है उसका नाम है नई आजादी उसमें हर दो महीने तीन महीने पर इस तरह के रिसर्च मेटीरियल हम प्रोड्यूस करते रहते हैं तो आप उसको मंगवा सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो अगर आपके घर आपके क्लिनिक पे आने लगे हर महीने तो उसमें ऐसी बहुत सारी माहितियाँ आपको मिलेंगी जो आप दूसरे लोगों तक उन माहितियों को ट्रांसफर कर सकेंगे और इस देश में एक चेतना निर्माण के काम में लग सकेंगे जब भी कोई देश में बड़ी क्रांति होती है तो वैचारिक क्रांति सबसे पहले होती है इस वैचारिक क्रांति में अगर आप हमारा थोड़ा भी सहयोग करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद कुछ प्रश्न आए हैं एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ एक प्रश्न है कि मल्टीनेशनल नेशनल भारतीय कंपनियों को दबाने के लिए मर्जर कर रही है आपस में एक दूसरे से समझौते चल रहे हैं जॉइंट वेंचर चल रहे हैं कोलब्रेशन चल रहे हैं। कई कंपनियों ने किया है इसके बारे में आपने कोई नॉलेज नहीं दिया दुर्भाग्य से मैं कह नहीं पाया शायद मैं भूल गया बोलते हुए ये इस समय बहुत तेजी से चल रहा बहुत सारी कंपनियाँ आपस का कम्पिटिशन बचाने के लिए मर्जर कर रही है वैसे इन कंपनियों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये कंपटीशन बढ़ाएंगी लेकिन आने के बाद वो वास्तव में मर्जर करके कंपटीशन खत्म करती है मोनोपोली बढ़ा लेती उससे उनके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं और जो इंडियन कंपनियां हैं वो उनके सामने कमजोर पड़ जाती है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये क्यों चल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने इन कंपनियों को खुली छूट दे दी है मर्जर करने की पहले हमारे यहाँ फेरा रेगुलेशन था एम का रेगुलेशन था तो फेरा और एम आर रेगुलेशन के चलते कोई भी कंपनी आपस में किसी दूसरे से मर्जर नहीं कर सकती थी फेरा भी खत्म कर दिया एम भी खत्म कर दिया तो अब उनका बहुत तेजी के साथ मर्जर चल रहा है फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पिछले एक डेढ़ साल से हम पार्लियामेंट पे लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कई एम को हमने मोबिलाइज किया है इस बात के लिए की ये मर्जर होना बंद हो तो इसके लिए एक बिल भारत सरकार ने अभी पार्लियामेंट में डाला है उस पर अभी डिबेट होना बाकी है वो पारित होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन वो बिल बन गया है उस पर डिबेट होगी अगले सेशन में जब पार्लियामेंट चलेगा तो डिबेट होगी और डिबेट हुई तो वो पारित भी हो सकता है और पारित अगर हो गया तो ये जो मर्जर हो रहे हैं ये रुक जाएंगे वो मर्जर को रोकने के लिए ही इस तरह का एक बिल हम लोगो ने पिछले छह महीने में पार्लियामेंट पे दबाव दलवा के कुछ एम को मोबालाइज करके बनवाया है और उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में भी दूसरे बड़े देशों में ये मर्जर का काम चल रहा है और वहाँ भी उनकी सरकारें इस मोनोपोली को रोकने के लिए मर्जर को तोड़ने के प्रोग्राम्स बना रही हैं। अमेरिका में भी इस तरह का एक कानून अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक कानून टॉनी ब्लेयर ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वहाँ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कॉलेब्रेशन की मर्जर की कार्टेलाइजेशन की तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं अब उसमें सफलता कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा दूसरा ये प्रश्न है की डॉक्टर साहब मैंने कहा था की आप हेल्थ टॉनिक और बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब ना करें तो किसी भाई ने ये प्रश्न पूछा है कि ये कैसे सिद्ध करें कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है ये जितने हेल्थनिक मार्केट में बिक रहे हैं उन सबका हम लोगों ने चार्ट बनाया है और हमारी एक पुस्तक है उसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और मौत का व्यापार दुर्भाग्य से इस समय खत्म हो गई है कुछ दिन के बाद वो रिप्रिंट हो रही है वो अब तक कई लाख छप चुकी है और सारे देश में हमने बांटी है वो तो वो अभी खत्म हुई है इलाहाबाद में गया भी था लेकिन थी नहीं इसलिए ला नहीं पाया हफ्ते दस दिन में वो छप जाएगी और वो यहाँ आ जाएगी तो उस पुस्तक में हर हेल्थ टॉनिक का हमने पूरा डिटेल दिया हुआ हॉर्लिक्स में क्या है उसके कंटेंट क्या है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा है? बीटा में क्या है उसके कंटेंट क्या है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा और उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आप दो पाँच रूपए खर्च करके किसी ऑर्गेनिक चीज को खाएं तो उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे आपको मिल रही है जैसे मैंने कहा मूंगफली का दाना सिंहदाना अगर आप रोज खाए गुड़ के साथ तो जितना प्रोटीन मिलता है वो किसी भी दूसरी चीज में नहीं अगर सिर्फ सिंह राणे को रोज आप गुड़ के साथ खाना शुरू कर दे तो ऐसे हमने पूरा पूरा लिस्ट बनाई है वो लिस्ट आपको मिल जाएगी वो पुस्तक जैसे ही आएगी और उसमें हमने कुछ नहीं किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो सर्वे काम सर्वे का, का काम किया है और हैदराबाद का एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन के बारे में उन दोनों की जो सर्वे है रिपोर्ट है उसी को हमने प्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं किया तो वो पुस्तक कुछ दिन के बाद हम आपको दे देंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा एक प्रश्न किया है कि जो प्रोडक्ट और पेटेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट के बारे में कि जब प्रोडक्ट पेटेंट लागू हो जाएगा तो पूछा है तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या और उस पर भी पेटेंट लागू होगा तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट पेटेंट अगर लागू होगा तो प्रोसेस पेटेंट उसमें इनहरेंट होगा अभी प्रोसेस पेटेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट पेटेंट ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस पेटेंट हो तो प्रोडक्ट पेटेंट हो ही लेकिन बाईस वर्षा जो है वो ट्रू है अगर प्रोडक्ट पेटेंट किसी को मिला है तो प्रोसेस पेटेंट तो उसमें इनहेरेंट होने ही वाला इसलिए चूँकि उसको प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस का पेटेंट मिल जाएगा इसलिए वो ये प्रोडक्ट बनाने में उसको मुश्किल आएगी उसको ये ए और बी ये दोनों कंटेंट भी बदलने पड़ेंगे तब जाके वो कुछ कर पाए। और हो सकता है अगर ए और बी बदल जाए तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा वो कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा वो पुराना ही प्रोडक्ट नहीं रहेगा वो वही मेडिसिन नहीं रख सकती वाटर वरीज कम्पाउंड इज इक्वी टू दस रेस्ट ये बात सही है आप खुद ही जानते हैं इसको मैं कहूँ इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है वॉटर कंपाउंड से अच्छा आप दशमूला रिस्क प्रेस्क्राइब करें तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और कई बार वाटर कंपाउंड के साइड इफेक्ट बहुत देखे गए यूरोप में इस समय नहीं बिक रहा है ड्राइव वाटर नहीं बिकता वाटर वेरीज नहीं बिकता इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूरोप में नहीं बिकता सेंट्रल यूरोप में तो पिछले बीस पच्चीस साल से बैन और इसलिए उन्होंने बंद किया है की उसके साइड इफेक्ट उनको बहुत तेजी से मिले कई बार तो उसमें अफीम डालना शुरू कर दिया था कुछ कंपनियों ने तो अब उसको कैसे चेक किया जाए तो वहां की सरकार ने बैन ही कर दिया उसको तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं तो दशमुला रिस्क प्रेस्क्राइब करें तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर ए मदर हु कांट प्रोड्यूज मिल्क फॉर हर चाइल्ड ये बहुत रेयरेस्ट केस होता पूरे यूनिवर्स वेरी वेरी रेयर ऐसा शायद ही कभी होता है कि जिस माँ का बच्चा हो और उसको दूध न हो प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बच्चा होते ही दूध उतराता जब तक बच्चा नहीं है तब तक दूध नहीं और जैसे ही बच्चा आता है वैसे ही दूध भी आ जाता है तो ये भगवान की प्रकृति की बनाई हुई कुछ ऐसी व्यवस्था है ये बहुत रेयर कोई केस होता है जिस माँ के बच्चा हो और उसको दूध ना हो तो ऐसा केस मुश्किल से सौ में कोई एक मिलेगा आपको तो वैसी स्थिति में भी आप उस बच्चे के लिए बेबी पाउडर तो बिल्कुल प्रेस्क्राइब न करें आप उसको गाय का दूध प्रेस्क्राइब कर सकते हैं गाय का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा और वो बच्चा अगर कुछ सॉलिड खाने लायक हो गया है तो केला आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बच्चे के लिए सॉलिड फूड में केले से ज्यादा बेहतरीन कोई दूसरी चीज नहीं चौका सत्तू थोड़ा बहुत अगर चाट सके और कुछ नहीं खा सकता है बच्चा तो शुद्ध शहद हनी हनी से बढ़िया दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बच्चा दूध ना पी सके जिसकी माँ को दूध ना हो उस बच्चे को अगर आप सिर्फ शहद चटाते रहिए तो उतना ही स्टाउट बनेगा जितना माँ का दूध पीने ऐसी बन है तो ये बेस्ट आपके पास विकल्प है जब आप किसी को कह सकते हैं एक प्रश्न है प्रश्न नहीं है वो किसी भाई ने अपनी ही बात कही है यदि मल्टीनेशनल कंपनियों की फिजूल दवाइयाँ लिखना बंद कर देंगे तो ये बड़े बड़े गिफ्ट ये पिकनिक ये फॉरेन टूर कौन कराएगा तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता आप खुद इंटेलिजेंट है आप अपनी स्थिति के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या आप उनकी गिफ्ट स्वीकार करें और इस देश का नुकसान करें फॉरेन टूर करें और इस देश का नुकसान करें इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों को डायरी और कैलेंडर दे देती हैं, उसी में डॉक्टर साहब दवा लिखना चालू कर देते है तो सबसे आसानी से विचारा चला जाता है डॉक्टर उनके पाले में तो ये तो आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बना तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता आ सकता टू प्रेस्क्राइब हेल्थ कॉनिक वेयर इट इज रियली नीडेड एक केस के बारे में उन्होंने लिखा है जैसे ट्यूबर क्लोसिस तो डॉक्टर साहब ने अपने व्याख्यान में खुद ही कहा कि ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट के लिए भी आप चवन प्राश उसको दे सकते हैं और अगर वो चवन प्राश ना ले सके तो आंवले का मुरब्बा भी अगर खाए तो बेस्ट च्यवन प्राश दे सके बहुत अच्छा नहीं है तो शुद्ध आंवला ही उसको खिलवा दीजिए वो उसके लिए सबसे बड़ा हेल्प क्रॉनिक तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट को भी आप हेल्प क्रॉनिक ही दें तभी आप कुछ कर पाएंगे उससे ज्यादा अच्छे विकल्प आपके पास स्वदेशी मौजूद है पर डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में खुद ही कहा आयुर्वेदिक दवाओं में भी पेटेंट है क्या अब तक तो नहीं है अब तक तो नहीं है लेकिन अब होने वाला है अब तक हिंदुस्तान में क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एग्रीकल्चरल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जितनी है वहाँ कोई पेटेंट नहीं है न प्रोसेस पेटेंट है न प्रोडक्ट पेटेंट है। और आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं वो माना जाता है किसी ना किसी पेड़ पौधे से ही निकलती तो चूंकि किसी भी पेड़ के किसी भी पौधे के किसी भी दवा बनाने के प्रोसेस पर कोई पेटेंट नहीं है तो अभी तक हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक दवाओं पर कोई पेटेंट नहीं है लेकिन ये जो नया पेटेंट एक्ट आ रहा है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पेटेंटेबल माना जा रहा है। और इसमें न सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंटेबल बनाने की बात चल रही है बल्कि डिस्कवरीज को भी पेटेंटेबल होना चाहिए ये कहा जा रहा है दुनिया में एक गोल्डन रूल है इन्वेंशन तो पेटेंटेबल होता है, लेकिन डिस्कवरीज कभी पेटेंटेबल नहीं होती अभी लेकिन दो केस ऐसे हुए हैं अमेरिका की एक कंपनी है उसने नीम के 34 प्रोसेसेस पे पेटेंट कराया अब वो ये क्लेम करते हैं कि हमने नीम का इन्वेंशन किया अब दुनिया में कौन बेवकूफ साइंटिस्ट है जो ये कहेगा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया लेकिन अमेरिकन दो साइंटिस्ट है एक का नाम है टोनी लार्सन और एक उनके साथ है डूडो तो टोनी लार्सन ने जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया अमेरिका में तो उसने यही कहा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया दुर्भाग्य से टोनी लार्सन जिस देश में रहता है वहाँ नीम का पेड़ नहीं होता अमेरिका में नीम नहीं होता लेकिन टोनी लार्सन क्लेम कर रहा है कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया तो उसके ऊपर केस किया हम लोगों ने ये जो आजादी बचाओ आंदोलन बनाया है इसके साथ साथ हम लोगों ने एक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क भी बनाया जैसी पिटाई हमारी हो रही है मल्टीनेशनल के द्वारा वैसी पिटाई कई गरीब देशों की हो रही है ब्राजील है नाइजीरिया है चिली है कोस्टारिका है कोलम्बिया है तमाम देश हैं जो गरीब देश हैं और मल्टीनेशनल से पीड़ित हैं, उनसे शोषित हैं। तो उन 33 देशों को मिलाकर हम लोगों ने एक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क बनाया तो उस थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की तरफ ऐसी एक पिटीशन हमने अमरीका के कोर्ट में फाइल किया है नीम के पेटेंट के खिलाफ उसमें अभी बहस चल रही है उसका फाइनल नतीजा आना बाकी है उसके पहले एक नतीजा आ चुका है अमेरिका के एक डॉक्टर ने हल्दी को पेटेंट करा लिया और उसने कहा कि हल्दी की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसका इन्वेंशन मैंने किया तो हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका के कोर्ट में ये सिद्ध किया कि हिंदुस्तान में हजारों साल से हल्दी को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की परम्परा रही है चरक में शुश्रुत में और हरित संहिता में हिन्दुस्तान के जो तीन बड़े ग्रंथ है मेडिसिन के सिस्टम के इन तीनों में हल्दी के जितनी प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां थी वो सब अमेरिकन कोर्ट में जब दी गई तब अमेरिकन कोर्ट ने हल्दी के पेटेंट को रिजेक्ट किया तो हल्दी का पेटेंट अभी रिजेक्ट हो गया हो सकता नीम का भी हो जाए वो केस अभी भी चल रहा दूध के बारे में मैंने कहा लेकिन दूध में भी मिलावट है तो क्या करेंगे सबसे अच्छा है गर्म पानी पीजिये फिर दूध छोड़कर एक प्रश्न है कि आजादी की सुरक्षा के लिए आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यक्रम है मैं मान रहा हूँ कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप सामान्य आदमी को ये बता सकें कि इस देश की सुरक्षा किन कारणों से खतरे में पड़ गई है तो इस देश का आदमी आपके साथ जुड़ सकता है। जैसे कुछ दिन पहले तक एंड्रोन जो था वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी खतरनाक कंपनी मानी जाती अब वही एन्रॉन सबसे लाडली कंपनी है महाराष्ट्र सरकार की जिसको वो गोद में उठा के सारे देश में घूम रहे तो कल तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में थी कंपनी अब वो अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदार कैसे हो गई सीधी सी बात है करोड़ों रुपए की रिश्वत और ये करोड़ों रुपए की रिश्वत वो भी खा रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते है जो राष्ट्रवादी मानते नहीं उनकी तो बात छोड़ दीजिए लेकिन जो अपने आपको राष्ट्रवादी मानते हैं उनकी भी वही हालत है जो दूसरी पार्टियों की है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो राजनीतिक पार्टियों से है मल्टीनेशनल से साधारण आदमी से नहीं तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है राजनीतिक पार्टियों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से तब आप ईमानदारी से लोगों से कहिए कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल कौन रहा या तो इस देश के राजनेता और या इस देश में मल्टीनेशनल कंपनी एक तरफ हिन्दुस्तान के लाखों नौजवान है जो बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तीन साढ़े तीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तेंप्रे जहाँ रहता है और नेगेटिव तो -19 -20 पे पहुंच जाता तो जहां -19 -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो खून भी बर्फ की तरह से जम जाता हो वहां हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए एक एक नौजवान अपने प्राणों को बलिदान कर रहा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राजनेता देश को बेचने में लगे तो देश की सुरक्षा तो इसलिए खतरे तो आप इस देश को इन करप्टेताओं से बचाने का अभियान शुरू करिए और उसमें ईमानदारी से कहिए आप किसी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर कहेंगे तो आपकी बात पर अब कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है क्योंकि तो महाराष्ट्र में सबने देख लिया कि जो लोग एंड्रोन का विरोध करते थे वही एंड्रोन को लेकर आए इसलिए अगर आप पार्टी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे राष्ट्र के पक्ष में खड़े होकर जब आप ये दलील देंगे तो पार्टी रहे या न रहे भाड़ में जाए या चूल्हे में सत्ता रहे या न रहे देश रहता है राष्ट्र रहता देश पार्टियों ऐसी बड़ा होता देश व्यक्तियों ऐसी बड़ा होता पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं देश बनते बिगड़ते नहीं है अगर एक बार देश बिगड़ गया तो जल्दी बनने वाला नहीं इसलिए आप पार्टियों का दामन छोड़कर देश की बात करना शुरू करिए तो इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप कर पाएंगे और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा असुरक्षा इस समय है उन विदेशी कंपनियों के कारण जिनके साथ सीआईए के एजेंट्स आए बहुत कम लोग जानते हैं की पैप्सी कोला के जो सबसे बड़े अधिकारी है इस देश में वो सीआईए के एजेंट्स और ये मैं नहीं कहता हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसने तीन रिपोर्ट तैयार की है सीक्रेट रिपोर्ट है उनमें से एक रिपोर्ट तो हमारे हाथ में लग गई थी और हमने हमारी पत्रिका में छापी भी थी बाद में उसमें हंगामा हुआ कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई तो देश के हित की दृष्टि से वो रिपोर्ट लीक हुई तो रॉ ने ये कहा है की जितनी विदेशी कंपनियां आ रही है ये अपने साथ सी के एजेंट्स लेकर आ रही है और मैं आपको एक दूसरी जानकारी दू पैप्सिकोला जब यहाँ आया तो उसने सबसे पहला अधिकारी हिंदुस्तान में किसको बनाया अपना हिंदुस्तान की आर्मी के जो चीफ रह चुके हैं जनरल बी शर्मा उनके छोटे भाई जो खुद आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे वो अभी पैप्सी कोला में नौकरी कर रहे हैं। माने जिस आदमी को हिंदुस्तान के सारे टॉप सीक्रेट मालूम है वो आदमी अब परदेशी कंपनी में नौकरी कर रहा इस तरह से हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है इस सुरक्षा को बचाने का भी एक ही तरीका है कि आप जितनी ताकत से और कोका कोला जैसी कंपनियों का बॉयकॉट करा सकें क्योंकि ये अमेरिकन एजेंट्स आए हैं इनके साथ ये कंपनियां अकेली नहीं आई हैं वही एक तरीका हो सकता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भाई है जो मुझसे मिलना चाहते है जरूर मिले आपका स्वागत है इसमें एक चिट्ठी है की आपके विचार का हम प्रचार करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मल्टी कंपनी बंद हो जाएंगी तो हमारे देश को एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी ये एक जरूरी सवाल है जिसको मैं खोलना जरूरी समझता हूँ दुर्भाग्य से जितनी विदेशी कंपनी इस देश में आती है कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती और जब जब हमको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तब तब हमको दुनिया के तमाम देश मना कर देते जैसे मैं आपको उदाहरण दू एक बार हमारी सरकार राजीव गांधी की सरकार जब थी तो उनको लगा कि हिंदुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाना तो वो ये मानते थे कि मैं ले जाऊंगा तभी जाएगा वैसे हिंदुस्तान कभी जाएगा नहीं 21वीं शताब्दी तो वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी में तब जाएगा जब सुपर कंप्यूटर आएगा तो सुपर कंप्यूटर हमारे देश में तो था नहीं तो राजीव गांधी सुपर कम्प्यूटर मांगने के लिए अमरीका गए और अमरीका में जाकर उन्होंने दो मांग की उस समय की रोनाल्ड रीगन की सरकार थी तो रोनाल्ड रीगन की सरकार से राजीव गांधी ने दो ही बातें कही एक तो भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए अमेरिका का दूसरा भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए अमेरिका का तो रोनाल्ड रीगन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कहा ना तो हम आपको सुपर कंप्यूटर देंगे और ना ही हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे राजीव गांधी गए थे बड़े उत्साह के साथ और रोता हुआ चेहरा लेकर वापस देश में लौटे फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया की आप रूस से मांग लीजिए तो एक दिन रूस के सामने पहुंच गए कटोरा लेके कि भाई हमको सुपर कंप्यूटर दे दो हमको क्रायोजनिक इंजन दे दो तो रूस में एक एजेंसी है उसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस तो ग्लोब कॉस्मोस ने कहा कि हम आपको सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जरूर दे देंगे तो एग्रीमेंट साइन हुआ और अग्रीमेंट साइन हुआ तो जैसे ही अमरीका को पता चला की रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला है तो अमरीका ने रूस को ब्लैकलिस्टेड कर दिया और रोनाल्ड रिगन ने धमकी दी बॉरिस येलस्टिन को कि अगर आपने अपना क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचा तो अमेरिका आपकी खैर नहीं है फिर आप ये जान लीजिए जब यह धमकी मिली बोरिस येस्टन को तो बोरिस येस्टन ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया लिहाजा क्रायोजेनिक इंजन हमको रूस से भी नहीं मिला तो राजीव गांधी और परेशान हुए फिर एक बार इस देश में सीएसआईआर की मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों की तो उसमें राजीव गांधी ने अपना दुखड़ा रोया हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों के सामने तो हमारे देश के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट है उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी का खतरा हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं आप हमको कहिए हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे हम आपको क्रायोजेनिक इंजन भी बना के देंगे तो राजीव गांधी को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हिन्दुस्तानी वैज्ञानिक भी ये काम कर सकते लेकिन डरते डरते उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोजेक्ट दिया पूना की एक एजेंसी है सी सी हमारे सीएसआईआर का एक सिस्टर कंसर्न तो सी के साइंटिस्टों को प्रोजेक्ट मिला और सी के साइंटिस्टों ने रात दिन मेहनत करके तीन साल में पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया उसका नाम है परम जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर है उसी की कृपा ऐसी आप रोज आँखों देखा मौसम का हाल सुनते हैं टेलीविजन आरोप और आज इस साल वही सी परम ऐसी तीन गुना ज्यादा ताकतवर और तीन गुना ज्यादा तेज चलने वाले सुपर कम्प्यूटर बना चुका है और अगले साल तक वो इस देश में फंक्शन करना शुरू कर देंगे और ये जितने सुपर कंप्यूटर बने हैं ये 100% परसेंट इंडिजनस है एक भी सामान उसमें किसी विदेशी कंपनी का नहीं लगा और कोई भी विदेशी कंपनी उनको बनाने के लिए नहीं आई इस देश में तो कोई भी विदेशी कंपनी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देने नहीं आती ये आप जान लीजिए और दूसरा उदाहरण दो दू। हिन्दुस्तान में जितनी मिसाइल बनी है हमारे पास अग्नि है पृथ्वी है त्रिशूल है बाण है और अब हमारे यहाँ हमला बैलेस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं ढाई किलोमीटर की मार करने वाली जमीन से हवा में जमीन से जमीन पर और हवा से हवा में तीन तरह की क्वालिटी की मिसाइल अभी बनने जा रही है इस साल तक लॉन्च हो जाएगी और वो बनाई है डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों ने हंड्रेड परसेंट है सब तो एक भी पैसे की टेक्नोलॉजी उसमें विदेशी नहीं है कोई भी परदेशी कंपनी नहीं आई उसकी टेक्नोलॉजी हमको देने के तो जितनी टेक्नोलॉजी है एडवांस वो हम खुद बना रहे हैं तो प्रदेशी कंपनी क्या देने के लिए आई है टमाटर की चटनी मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस आम का अचार आलू का चिप्स पोटेटो चिप्स रफल्स और हॉक्टस का कैडबरीज की चॉकलेट नेस्ले की चॉकलेट माने जिन चीजों को बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है उन्हीं को बनाने के लिए मल्टीनेशनल आए कोई भी हाईटेक आइटम देने के लिए आपके देश में नहीं आया एक एक प्रश्न है मुंबई के पत्रकार आपके बारे में गलत प्रचार करते हैं वो तो महात्मा गांधी के बारे में भी करते थे महात्मा गांधी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था और मैं आपको नाम लेके कहू इस देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था छोड़िए उसका नाम नहीं लेता नहीं तो गलत हो जाए गांधी जी के बारे में वो आदमी क्या क्या नहीं लिखता था मैं आपको उसके लिखे हुए कटिंग्स दे सकता उस जमाने में दो तीन बड़े अखबार निकलते थे एक था हिंदुस्तान टाइम्स एक था टाइम्स ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई एक सप्ताह ऐसा बाकी नहीं जाता था जब गांधी जी के बारे में वो पत्रकार ना लिखता क्या क्या नहीं लिखता गांधी जी के चरित्र के बारे में गांधी जी की हिपोक्रेसी के बारे में गांधी जी को ईडियोटिक कहा करता था सब बातें कहता था लेकिन गांधी जी ने कभी भी उस आदमी को अपनी लेखनी ऐसी जवाब नहीं दिया अक्सर लोग कहा करते थे की बापू आप अजीब आदमी एक आदमी है जो रोज आपको जो है दंक मारता है रोज आपको उकसा था तो गांधी जी कहते थे कि तुमने एक कहानी नहीं सुनी एक ऋषि थे तो बिच्छू था वो रोज डंक मारता था ऋषि को ऋषि बेचारे शांत बैठे रहते थे एक दिन चेले ने पूछा कि आप बेवकूफ आदमी हैं उसने कहा बेवकूफ नहीं बिच्छू अपना काम कर रहा है मैं मेरा काम कर रहा हूँ बात खत्म हो गई बहुत लोग हैं जो इस तरह की बातें करेंगे अब उनकी बातों को लेकर हम सिर्फ पीट के बैठ जाएंगे तब तो ये काम सब बंद हो जाएगा और फिर मैं काउंटर अटैक करना शुरू कर दूंगा तो खाम -खा जो आदमी को कोई नहीं जानता वो आदमी सारे देश में चर्चित हो जाएगा कि राजीव दीक्षित ऐसे आदमी पर अटैक कर रहा है वो आदमी अननेसेसरी क्यों चर्चित बनाए हम उसको तो ठीक है बहुत सारे लोग है जो इस तरह की बातें करते हैं